मुस्कुराते मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ भागवत थे पूना से बिलोंग करते हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति कैसे हैं आप बहुत खुश हैं है आ, आनंदी हैं क्या बात है यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न वातावरण है जी आ, से। से पवित्र सुंदर स्वच्छ है बिल्कुल बिल्कुल जिनको जिन, जिन मिलते हैं वो तो बहुत सब शांतिमय वातावरण है <laughs> मानव जीवन को समर्पित ऐसा भाव हर एक के चेहरे पे है जी जी फिलहाल तो खुद के बिलकुल बिल्कुल ऐसे कुछ भोड़ में नहीं है कोई सब शांति से सब कार्य हो रहे हैं है केंद्र तो <laughs> रखते हुए हर एक जन काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं जी भागवत सर मैं चाहूंगा कि आप आपका प्रोफेशन के बारे में बताइए मैं आ, पुना का रह, रहने वाला हूँ जी जी वैसे तो मेरा मराठवाडा है महाराष्ट्र गांव है इंजीनियरिंग मैंने पुणे में किया प्रोफेसरशिप किया मैंने भारतीय विद्यापीठ में उसके बाद अभी मैं महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल के इकतीस में चौबीस से रिटायर हो गया हुँ, हुँ. क्या बात क्या बात। अच्छा ब्रह्मा कुमारी से आपका कैसे जुड़ना हुआ ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना दो विषय से हुआ मेरी एक एमबीए की क्लासमेट फ्रेंड है आ, अनिता जी जी वो बहुत सालों से इसमें काम करती है जुड़ी हुई है अच्छा अच्छा एक दो बार उनसे सुना और लोकल सेंटर में जाना हुआ हम्म बाद में बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक तो पहले क्या से है? मुझे यानी की वो अच्छा, <laughs> मुझसे हम वारकर संप्रदाय से आते हैं बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तो उन्होंने थोड़ा हमें इस ये ग्लोबल समिट है इस विषय से पूरा विश्व के सभी लोग आएंगे व्यक्तियों का विचार उनका आदान प्रदान इधर होगा इसलिए वो सुनने में और प्रजापिता का माउंट आबू का ये सेंटर का अनुभव करने के लिए दोनों चीजों का और मेरे मेरे यू ऐसे योगा टीचर है उनसे भी बात की तो हम दोनों ने तय किया कि इस पर दूसरी है कि सेंटर को आने की अबू को यादगार है नहीं पता नहीं योग जीवन में योग बिल्कुल यहाँ पे वहीं पे सब चीजें होती है हमारा जब शादी हुआ <coughs> तब हम घूमने के लिए अन्य के लिए पहले अमाउंट ऑफ है अच्छा नाइन्टी तो फोर <laughs> के बाद हम फर्स्ट इतना But still I I was quite curious It's about the center. I read through different medias also. So God has given a to come us again. Our चल बाबा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपको बहुत पहले से ही एक जो है आप यहाँ आए थे और उसके बाद आपने यहाँ माउंट आबू पांडु भवन का विजिट आपने किया था और फिर से अभी वापस एक योग जैसे आपने कहा फिर से हिस्ट्री रिपीट हुआ और आप कुछ समय के बाद वापस यहाँ आ गए तो निश्चित तौर पे पुरानी सारी यादें आपका ताज़ा हो रही हैं और यहाँ आकर जो चीज़ों को देख रहे हैं निरीक्षण कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा अपील कर रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मन पंछी को दे दो तुम एक का मन पंछी को दे दो तुम एक का शिव शिव बोलो प्यारा मेठाना शिव प्यारा पिता हमारा वो शिव प्यारा पिता हमारा हम उनकी संतान पंची को दे दो तुम एक आ, स्वागत है अनुराधा जी ओम शांति शांति। कैसे हैं आप बहुत बढ़िया। जी जी बहुत अच्छा जी जी है, है हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी चलिए अनुराधा जी मुझे लगता है कि आप भी ब्रह्मा कुमारी के साथ एसोसिएटेड होंगे पहले से ही थोड़ा तो कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए हमें थोड़ा नॉलेज तो था मुझे। मेरी बहन ने जुड़ी हुई है अच्छा तो में में तो रहती है। हाँ हाँ हाँ उधर भी जाती है वो भी अच्छा, अच्छा, अच्छा तो बताती रहती है तो अध्यात्म तो मुझे भी मैंने बहुत सारे किए लेकिन अच्छा, अच्छा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का नहीं किया था सुना था सुना था तो एक भी थी और मौका आ गया मैडम ने बताया मेरे हसबेंड भी रेडी हो गए तो मैंने सोचा चलो बहुत अच्छा मौका मिला है तो जाके देखेंगे खुद पहले यहाँ आएंगे बिल्कुल बिल्कुल तो तो अभी देख रहे हैं से सुना बहुत तो, आ, बहुत ट्रेंड हो हम हम्म ही अच्छा है बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी मैं चाहूँगा अभी देखो योग तो एक ही है बस तरीका अलग अलग है अष्टांग बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत और डेप्थ तो में, हाँ, हाँ, और में जाने, हाँ, जाने की कोशिश करेंगे जाने की कोशिश आज और कल भी इधर इधर ही तो क्या है ये मुझे देखना बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक इनसाइट की जरूरत पड़ती है हमें क्योंकि योग हम लोग दो तरीके के योग हैं एक है आपका सूक्ष्म योग जो हम हाँ करते हैं और एक फिजिकल योगा है जहाँ पर हम बहुत सारे आसनास का प्रयोग करते हैं ये दोनों हमारे शरीर को ठीक करने के लिए लेकिन यहां राजयोग जो है वो हमारे मन को ठीक करने के लिए है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है यहां हम लोग किसी भी तरह का सूक्ष्म या हट योग कोई भी नहीं सिखाते हैं हम सीधे आपके फोकस करते हैं वैसे एक पेड़ है पेड़ में कोई खराबी है तो पेड़ को कितना भी दवा लगाएंगे तो वो उतना काम नहीं करेगा लेकिन सीधा बीच को उपचारित कर देंगे ना तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा आप इसका मैजिक देख सकते हैं अगर आप माउंट आबू जाएंगे तो पूरा जो पहाड़ी इलाका है अब ऐसे धना जंगल से जैसे लग रहा है कि धरती ने सोना चांदी लेके कर बैठी है गहनों से सजी हुई और वहीं जिस दिन आप मार्च या अप्रैल को आते हैं तो एक भी पत्ता नहीं दिखता आपको पूरे के पूरे लकड़ी सूखे हुए दिखते हैं तो कहने का भाव है जैसे ही हमारा ज्ञान रूपी जल आत्मा को स्पर्श करेगा तो पूरा शरीर और आत्मा जो है शुद्धिकरण हो जाएगा मनुष्य सीधा देवत्व को प्राप्त कर लेता है बहुत लंबा टाइम तक देवत्व रहता है और जैसे जैसे हम कलयुग के नज़दीक आ जाते हैं फिर सूखा हो जाता है फिर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती तो फिर परमात्मा वापस आकर जो है वो अपनी बुद्धि रूपी गंगा जो है सबको दे देते हैं ज्ञान बांटते हैं फिर से वापस ये संसार स्वर्गमय हो जाता है तो वो डेप्थ राज्यों का मैं चाहूँगा कि आप सीखें और आप आपकी खुद की जिज्ञासा भी है उस पर तो निश्चित तौर पर आपको वो सही मार्ग पर आ गए आप सही चीज़ आपको मिलने वाली है आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ देवत्व की ओर आप आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएँ अनुराधा जी आपको आपसे बात करके और सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर जो है देवत्व की तरफ हो लक्ष्मी नारायण की तरह आप जिए और खुश रहें इनकी शुभ आशाओं के साथ बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आप वन सुन रहे हैं रेडोम जीरो सेवन पॉइंट एड एफ सुनते रहो मुस्कुरा तेरा तो चुग ले दाना कहा से आया कहा है जाना हम भटक गया तो ये जग जंगल अब दुआ कर, कर ले मंगल सुबह दोपहर गई जीवन की हो चली है शाम मन पंछी को दे दो तुम एक का मन पंछी को दे दो तुम एक का लड़ाना व्यर्थ गया सासों का खजाना तू तो ना, ना समझे खता खेल है उसका उसे है पता अब ना समय तू तो व्यर्थ गवाना चार शिव का करो अब ध्यान मन पंछी को दे दो तुम इत का मन पंछी को दे दो तुम एक का तेरे हम आए हैं संदी सा हैं हो भारत को तुम स्वर्ग बनाओ धर्म ध्वजा शुभ काल है दान करो तुम दुष्कर मौका बन जाओ तुम माना का मन का उसमें लगाओ ध्यान मन पंछी को दे दो तुम एक का मन पंछी को दे दो तुम एक काम